श्रीगर्ग संहिता श्रीगोविंदस्ोत्र चिंतामणिप्रकारसदुक वृक्ष लक्षते सुसुर्पय लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सोविंदमाश् तमहम बचाव मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद श्री कृष्ण की शरण देता हूँ जिनके लाखों कल्प वृक्षों से आवृत एवं चिंतामढ़ी समूह से निर्मित भवनों से लाखों लगे सदृश युवतों के द्वारा निरंतर सेवा होती रहती है और जो स्वयं वन वन में घूम घूम कर गौों की सेवा करते हैं वेणु कणंत अरविंद दलायताक्षम बर्वत बुदसुंदरांगम कंदकोटिकमीय विशेष शोभम गोविंदमापुरुषम तमहम भजावी जो वंशी में स्वर फूक रहे हैं कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं जो मोर पंख का मुकुट धारण किए रहते हैं मेघ के समान श्याम सुंदर जिनके स्त्री अंग हैं जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों के द्वारा भी इस स्प्रेणी है उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ आलोल चंद्र कल माल्यवंशी रत्नांगदम प्रणय के लिए कलास श्यामं त्रिभंग गोविंद नियत प्रकाशम गोविंदमापुरुषम तमहम भजा जो हवा से अटखेरिया करते हुए मोर पंख सुंदर वनमाला वंशी एवं रत्न में बंद से सुशोभित हैं, जो प्रणय के लिए कला विलास में हैं, जिनका ललित श्याम सुंदर विग्रह फीका नहीं होता सदा स्थिर रहता है उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय लेता हूँ अंगाणीज वृत्ति मंत्री आनंद जिनका सच्चिदानंद में प्रकाश युक्त शिव है तथा संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों से युक्त जिनके श्रीअंग दीर्घ काल तक विभिन्न लोकों पर दृष्टि रखते हैं उनकी रक्षा करते हैं तथा उनका ध्यान रखते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ अद्वैत मत्युतमनादिंत आद्यम पुराण पुरुषम नव च दुर्लभ मधुर्भ मक्तोर जो द्वैत से रहित हैं अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते जो सबके आदि हैं परंतु जिनका कहीं आदि नहीं है और जो अनंत रूपों में प्रकाशित है जो पुराण सनातन पुरुष होते हुए भी नित्य नव युवक है जिनका स्वरूप वेदों में भी प्राप्त नहीं होता निषेध मुख से ही वेद जिनका वर्णन करते हैं किंतु अपने भक्ति प्राप्त हो जाने पर जो दुर्लभ नहीं रह जाते अपने भक्तों के लिए जो सुलभ हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ पंथास्त को मनसो मुनिपुंगत गोविंदमा तमह भजा भी भगवत प्राप्ति जिस मार्ग को बड़े बड़े मुनि प्राणायाम तथा चित्त निरोध के द्वारा अरबों वर्षों में प्राप्त करते हैं वही मार्ग जिनके अचिंत्य महात्म्य युक्त चरणों के अग्रभाग की सीमा भी स्थित रहता है उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ एक जगदंड को टिम। यक जगदयाम तरस्थम गोविंद महादिपुरुषम तमहम भजा जो यद्यपि सर्वथा एक है उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है फिर भी जो अपनी महिमा से करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने की शक्ति रखते हैं यही नहीं ब्रह्मांडों के समूह जिनके भीतर रहते हैं साथ ही जो ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर स्थित रहते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ यदभाव भावित मनुजा तथे व्राप्त रूप महिमा जान भूषा सुख निगम प्रथित स्थुअ गोविंद महादिपुरुषम तमहम भजावी जिनकी भक्ति से भावित बुद्धि वाले मनुष्य उनके रूप महिमा आसन यान वाहन अथवा भूषणों की झाकी प्राप्त करके वेद प्रसिद्ध सूक्तों मंत्रों द्वारा स्तुति करते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ आनंद चिन्मय रस प्रतिभा निज रूपतया कला गोलोक नि सत्य गोविंद भूतो गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजा भी जो सर्वात्मा होकर भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभात अपने ही स्वरूप भूता उन प्रसिद्ध कलाओं गोप गोपी एवं गओं के साथ गोलोक में ही निवास करते हैं उन आदि पुरुष गोविंद की मैं शरण गण करता हूँ चरित भक्ति विलोचने संत सदृदय सुंदरमचित गुणस्व गोविंदमाष तमहम भजा भी संतजन प्रेम रूपी अंजन से सुशोभित भक्तिरूपी नेत्रों से सदा सर्वदा जिनका अपने हृदय में ही दर्शन करते रहते हैं जिनका श्याम सुंदर विग्रह है तथा जिनके स्वरूप एवं गुणों का यथार्थ रूप से चिंतन भी नहीं हो सकता उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ राम पुमा जो गोविंद जिन्होंने श्री रामादि विग्रहों में नियत संख्या के कला रूप से स्थित रहकर भिन्न भिन्न भुवनों में अवतार ग्रहण किया परंतु जो पर श्री के रूप में स्वयं प्रकट हुए उन आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ यभुत जगदन्द कोटि सब सुधादि विभूति भिन्दम ब्रह्म निष्कलम तमशेष भूतम गोविंद महादिपुर तमहम भजा भी जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में पृथ्वी आदि समस्त विभूतियों के रूप में भिन्न भिन्न दिखाई देता है वह निष्कल अखंड अनंत एवं अशेष ब्रह्म जिन सर्वसमर्थ प्रभु की प्रभा है उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ माया जगदंड सता सूते सत्म गोविंद मादिषम तमहम भजा भी सत्वर तम के रूप में उन्हीं तीनों गुणों का प्रतिपादन करने वाले वेदों के द्वारा विस्तारित जिनकी माया सैकड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करती है पूर्ण सत्व गुण का आश्रय लेने वाले सत्व से परे एवं विशुद्ध सत्व स्वरूप आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण करता हूँ आनंद चिन्मय रनस्तो यम प्रतिफलन स्मरता मुपेत लीलाजते न भुवनाज गोविंद आदि पुरुष जो स्मरण करने वाले प्राणियों के मनों में अपने आनंद चिन्हय रसात्मक स्वरूप से प्रतिबिंबित होते हैं तथा अपने लीला चरित्र के द्वारा निरंतर समस्त भूनों को वशीभूत करते रहते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ लोग गो नाम गोलोकनामजधाम तले च तस्वी महेश हरिधामचयाता गोविंदमापुर तमहम भजा जिन्होंने गोलोक नामक अपने धाम में तथा तो उसके नीचे स्थित देवी लोक कैलाश तथा वैकुंठ नामक विभिन्न धामों में विभिन्न ऐश्वर्यों की सृष्टि की भगवान गोविंद को मैं भजता स्थिति प्रलय धन शक्ति रेखा भुवना दिव्य भर दुर्गा इच्छा अनुरूपा गोविंद आदि पुरुष स्थिति एवं शक्ति रूपा भगवती दुर्गा जिनकी छाया की भांति समस्त लोकों का धारण पोषण करती है और जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टा करती है उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ क्षीरम कार विशेष योगात संजाते नहीं तथा तो हम। संभुता जीवन आदि विशेष प्रकार के विकारों के सहयोग से दूध जैसे दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है किंतु अपने कारण दूध से फिर भी विजाती नहीं बन जाता उसी प्रकार जो संघार रूप प्रयोजन को लेकर भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ दीपाचिर वही दथातर दीपाते समान धर्म चवेष्टया विभा गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजा जैसे एक दीपक की लौ दूसरी बत्ती का सहयोग पाकर दूसरा दीपक बन जाती है जिसमें अपने कारण पहले दीपक के गुण प्रकट हो जाते हैं उसी प्रकार जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही विष्णु रूप में दिखाई देने लगते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ यह कारणव जल भजती मन जगदंड आ गोविंद मादिष तमहम भजा भी आधार शक्ति रूपा अपनी नारायण रूप श्रेष्ठ मूर्ति को धारण करके जो कारण नव में योग निद्रा के वशीभूत होकर स्थित रहते हैं और उस समय उनके एक एक रोम रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड समाये रहते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ यसे कतका लम्थव्य जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुमहान से कि कला विशेषो गोविंदबादपुरुष तमहं भजाई जिनके रोम रोमकूपों से प्रकट हुए विभिन्न ब्रह्मांडों के स्वामी ब्रह्मा जिनके एक स्वास जितने काल तक ही जीवन धारण करते हैं तथा सर्विदित महान विष्णु जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र है उन आदि भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ भास्व यथास्व सकेशज किय प्रकट यदत्र ब्रह्मा जगदंडकर्ता गोविंदमादिपुरष तमहम भजा जैसे सूर्य सूर्यकांत नामक संपूर्ण मणियों में अपने तेज का किंचित अंश प्रकट करते हैं उसी प्रकार एक ब्रह्मांड का शासन करने वाले ब्रह्मा भी अपने अंदर जिन के तेज का किंचित अंश प्रकट करते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद के मैं शरण ग्रहण करता हूँ लवयुगम विधाय प्रणाम समय सगड़ाधिराज विघ्न निहंत मलम त्रेय गोविंदमादिपुरुष तमहम भचावी प्रणाम करते समय जिनके चरण युगल को अपने मस्तक के दोनों भागों पर रखकर कर सर्व सिद्धि भगवान गणपति इन तीनों लोगों के विघ्नों का विनाश करने में समर्थ होते हैं ऊना आदिपुर भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता काल ग्रहणकर्ता गगनमुद्रुष का जगत्री यस्मती विसंती गोविंदमापुरश् तमहम भजा अग्नि पृथ्वी आकाश जल वायु एवं चारों दिशाएं काल बुद्धि मन पृथ्वी अंतरिक्ष एवं रूप तीनों लोग जिन से उत्पन्न होते हैं समृद्ध पुष्ट होते हैं तथा जिनमें पुनः लीन हो जाते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ चक्षुर सबता सकल ग्रहतृत काल चक्र गोविंद तमहम भजावी जिनके नेत्र सूर्य जो समस्त ग्रहों के अधिपति संपूर्ण देवताओं के प्रतीक एवं संपूर्ण सम्पूर्ण तेजस्वरूप तथा कालचक्र के प्रवर्तक होते हुए भी जिनकी आज्ञा से लोगों में चक्कर लगाते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ धर्मोथ पाप निचय श्रुतस्तपासी ब्रह्मादि कीटपत गावधी यदत्तम प्रगट प्रभावा गोविंद आदि पुरुष तमहम भजाबी धर्म एवं पाप समूह वेद की ऋचाएं नाना प्रकार के तप तथा ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक संपूर्ण जीव जिनकी दी हुई शक्ति के द्वारा ही अपना अपना प्रभाव प्रकट करते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ यस््र गोप मथ वेन्द्र महो स्वर्मा बदान रूप फल भाजन मातन होती कर्मांड निर्दती किन्तु चक्तिभाजाम गोविंद आदि पुरुषम तमहमी जो एक वीर बहुति को एवं देवराज इंद्र को भी अपने अपने कर्म बंधन के अनुरूप फल प्रदान करते हैं किंतु जो अपने भक्तों के कर्मों को निश्चेष रूप से जला डालते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ यम क्रोध काम सहज प्रणयादि मोह गुरु तस्य गोविंद क्रोध काम सहज स्ने आदि भय वात्सल्य मोह सर्वस्मृति गुण गौरव बड़ों के प्रति होने वाली गौरव बुद्धि के सदृश महान सम्मान तथा तो सिव्य बुद्धि से अपने को दास मानकर जिनका चिंतन करके लोग उन्हीं के समान रूप को प्राप्त हो गए उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ